प्रभु स्मरण के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वयं को तैयार करें जिस पिता परमात्मा ने हमें जीवन को समझने का जीवन को जीने का अपने अस्तित्व की पहचान करने का सो अवसर दिया है उस प्रभु का अभिनंदन वंदन करने के लिए हृदय को बहुत पवित्र भावों से भरने की कोशिश करें मन को बहुत मधुर और बहुत ही समर्पित प्रभु के प्रति बनावे उन द्वारा प्रदत्त पदार्थों को स्मरण करते हुए स्वयं को भगवान की प्रति बनावे। स्मरन करें। उनी के प्रति कृतज्ञ बनावे स्मरण करें उन्हीं के दिए हुए पैरों से चलकर आया हूं उनी के दिए हुए स्रोत्रों से कानों से शब्दों को सुन रहा हूं उनी के दिए हुए चक्षुओं से आंखों से मार्ग को देखता हूं उनी के दिए हुए प्राणों से जीवन को जी रहा हूं उन्हे के दिए हुए सुंदर अत्यंत उत्तम महान मानव शरीर में मैं आत्मा बैठा हुआ हूं हे प्रभु तुम्हारा अभिनंदन है वंदन है समग्र जीवन से तुम्हें हार्दिक अभिनंदन है भाव भरे कृतज्ञ भावों को प्रभु के प्रिय ओम नाम से अर्पण करेंगे श्वास भरिए माता महानुभाव मनुष्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है कि वह स्वयं को स्वयं से परिचित करा लें यदि स्वयं स्वयं से भी परिचित न हो सके तो जीवन का कोई भी वैभव तो जीवन का कोई भी विकास नहीं है यदि जीवन भर मिट्टी को मिट्टी के लिए ही एकत्रित करता चला जाए तो उससे कोई भी फायदा लाभ होने वाला नहीं है एक भ्रम एक भूल हमें शुरू से जकड़े हुए हैं कि संसारी ही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है जबकि हमारे सामने संसार हमेशा रंग बदलते रहता है संसार की हर वस्तु जो भगवान ने बनाई है वो कभी एक रूप में चिरस्थाई नहीं रहती वो परमात्मा भी चाहता है इसीलिए उसने संसार को बदलने वाला बनाया है कि इस बदलते संसार को मेरे पुत्र और ये पुत्रियां देखे और उससे ये समझ ले कि संसार जब बदल रहा है संसार ही जब परिवर्तनशील है तो अवश्य ही संसार हमें छोड़ने वाला है संसार का जो बीज है संसार से जो निर्मित शरीर है ये भी एक दिन हमें छोड़ देगा ये भी एक दिन बदल जाएगा जैसे अब तक बदलता आ रहा है कभी बच्चे थे बालक थे हम फिर युवा हो गए आज वृद्ध हो गए शरीर बदलता जा रहा है हम बीज डालते हैं और एक पौधा, एक अंकुर फूट पड़ता है और जैसे ही वह जमीन की कड़ी खोल को फोड़कर ऊपर निकलता है, हम देखते हैं कि अभी तो नजर आया है लेकिन धीरे-धीरे वो एक बड़े दरखत के रूप में बदल जाता है और एक दिन वो अपनी डालियों सहित पत्तों सहित पूरा स्थक जाता है प्राण हो जाता है उसकी चेतना जहां से आई वहाँ वापिस लौट जाती है और उस धड़ को उस शरीर को वो चेतना वो छोड़ जाती है उसको संसार में हम जन्म और मृत्यु को सर्वत्र देखते हैं फिर भी हम नहीं जाग पाते हमारे न जागने का मुख्य कारण है कि हमारे संपर्क में सदा संसार रहता है और हम सदा संसार के संपर्क में रहते हैं स्वाभाविक बात है आपने जिन लोगों को देखा है अब तक आप उन्ही लोगों को पहचानेंगे आपको जिन देशों का नाम याद है कोई पूछेंगे तो आप उन्हीं देशों का नाम बता पाएंगे आपको जिन गलियों का जिन मोहल्लों का और जिन बहुनों का पता है आप उन्हीं के बारे में चर्चा कर सकते हैं लेकिन आपको जिन औषधियों का जिन चीजों का बिल्कुल पता नहीं वो कभी भी आप किसी को बता नहीं सकते उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हम इसे समझ लें जहां तक हमारी दृष्टि जाती है जो चीजें वस्तुएं हमारे संपर्क में होती हैं, हम वहां तक ही रहते हैं और संसार तो उसके भी आगे हैं तो हमें एक चीज को समझ लेना है और उसके जैसी बनी हुई सब चीजों को उस चीज को समझ कर अनुमान के जरिए आकलन कर लेना है आप एक ही चावल को देखते हैं और उसके बाद में अनुमान ही तो करते हैं कि सब चावल पक गए ठीक ऐसे ही हमें एक चीज का परीक्षण करना है और उसका परीक्षण कर लेने के बाद में हर चीज के पास नहीं जाना हर चीज के पास में उसे समझने के लिए उसे पढ़ने के लिए नहीं जाना बस एक चीज को समझ लेना है जैसे ही मूल इकाई हमारे समझ में आ जाएगी बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी मिट्टी से बनी हुई एक चीज यदि हमारे समझ में आ गए तो फिर मिट्टी की बनी हुई सारी चीजें समझ में आ जाएगी ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है यूनिवर्सल लॉ है हमने अपने ही बचपन को देखा ऋषि ने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा खास करके कपिल ने महर्षि कपिल ने अपने अद्भुत सांख्य शास्त्र में इस बात को उठाया उसने कहा पिता पुत्रवत बोले पिता और पुत्र की घटना से पूरे जीवन को समझा जा सकता है जिस प्रकार से पिता ने आपको पैदा किया है माता ने आपको पैदा किया है जब आपका विवाह होता है तब आपसे जो संतान जन्म लेती है उसी विधि से आपका भी जन्म हुआ है पहली बात दूसरी बात जैसे पिता को वृद्ध हो जाने के बाद में मृत्यु के काल में आप अपने ही कंधों पर उठाकर अग्नि को समर्पित कर देते हैं ठीक वैसे ही जो आपका बेटा हैं जिसके आप पिता हो गए हैं वो भी एक दिन आपको कंधों पर उठाकर अग्नि को समर्पित कर देने वाला हैं आज आपने अपने पिता को किया है आगे आपका पुत्र उसके पिता आपको कर देगा आपका पिता जीवन भर मेहनत करके खून पसीने को जमीन में सींच कर जितना उसने धन वैभव इकट्ठा किया सारा का सारा वो जमीन पर ही छोड़ जाता है ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने साथ में कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे जिस प्रकार से पिता सब कुछ को यहीं छोड़कर चला गया एक दिन ऐसा भी आएगा उस दिन आपको भी सब कुछ को यही छोड़ जला जाना है यहीं पर छूट जाएगा ये एक शाश्वत नियम है एक सत्य है जैसे आपके पिता उसी देह से बाहर निकल गए जिस देह में वो पहले रहते थे जिस देह में नाना भाती की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं श्वास लेना पलके झपकाना कानों से सुनना और प्रतिक्रिया से देना पैरों से चलना हाथों से काम करना वो सारा कुछ जो आत्मा की उपस्थिति पे शरीर में घटित हो रहा था वो उस आत्मा के निकल जाने के बाद में शरीर पूरा निष्क्रिय हो गया अब शरीर में कुछ भी नहीं है सारा शरीर डेड हो गया बिल्कुल लकड़ी जैसा हो गया कड़क हो गया उसका कारण था कि उसमें अब आत्मा नहीं रहा और वो आत्मा जो आत्मा अब नहीं रहा उस शरीर से चला गया उसके बाद में आप उसे पिता नहीं कहते आप उसे मृतक कहते हैं पिता नाम था आत्मा और शरीर के संबंध का पिता न आत्मा का नाम था और ना शरीर का नाम था दोनों के पारस्परिक संबंध का नाम ही पिता था दोनों का संबंध विच्छेद हो गया शरीर शरीर जिससे बना था वो अपने कारण की ओर जाने लगा है मिट्टी होने लगा है और जो आत्मा था वो जहां से आया था जिस अंतरिक्ष में रहता था वो वहां अपनी दिशा में चला गया दोनों अलग अलग हो गए अब पिता नहीं रहा ठीक ऐसे ही आपको समझ लेना है आपके बेटे के सामने भी एक दिन ये घटना घटने वाली है आपके पिता नहीं जागे वो बुढ़ा तक वृद्ध अवस्था तक बहुत व्यापार में डूबे रहे घर गृहस्थी के झमेलू से चिपके रहे जैसे वो जीवन में उलझे उन्होंने भी वैसे ही आपको भी उलझा दिया ध्यान रखना इस बात को समझ लेना समझदार लोग अपने नासमझ बच्चों को उलझा देते हैं और कहीं ना कहीं यह गलती हम भी करते हैं जब कुछ हम जानते हैं इस बात को कि यह बहुत गलत है संसार के लिए हम नहीं हैं संसार हमारे लिए है संसार मिला है हमें संसार हमारे लिए वो किताब है जिसे पढ़कर हम समस्त दुखों से बच दुबारा लख 84 के दारुण दुखों में प्रवेश न करें बार-बार मां के गर्भ में उस दारुण कष्ट को न पाए बार-बार स्त्री और पुरुष के शरीर को ओढ़कर इस संसार के कस्तु को न धोएं हम इसलिए हमें ये संसार रूपी किताब मिली है संसार रूपी शरीर मिला है कि हम इसका अध्ययन करें और इससे मुक्त हो जाएं यही एक ऐसा केंद्र है यही एक ऐसा पड़ाव है जिस तल पे आकर हम जीवन के समग्र रूप को समझ सकते हैं अपने अस्तित्व को पहचान सकते हैं अपने और जड़ प्रकृति के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या हम कर सकते हैं यदि हम इस तल पर आकर भी अपने आप को नहीं पहचान सके तो फिर हमारे जीवन का कुछ भी महत्व नहीं रहेगा बहुत पहले मैंने एक कहानी सुनी थी कहानी बहुत सहज है जीवन की ही एक व्याख्या है जो हम लोग सब एक दूसरे के साथ में करते हैं क्योंकि हम बाहर से जानी हैं अंदर से अज्ञानी हैं हम ऐसे हैं हम ऐसे हैं कि बाहर का तो हमारा जो नकाब है वो बहुत सरापर का है सरापत का है और अंदर का जो नकाब है वो बहुत अपने प्रति ही घातक हमने बना रखा है श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मा अपना मित्र हो सकता है अथवा आत्मा फिर अपना शत्रु ही रहेगा बात को समझना आत्मा अपना मित्र हो सकता है चाहे तो नहीं तो आत्मा अपना शत्रु ही रहेगा यदि मित्र हुआ तो शत्रु नहीं रहेगा और मित्र नहीं हुआ तो फिर वो आत्मा अपना शत्रु रहेगा आपने सुना होगा कि जो आदमी जिस डाल पर बैठा हो उसी को कुल्हाड़े से काटे तो अवश्य चोट वही खाएगा और हम साधारणत इस लोकोक्ति को ऐसा करने वाले आदमी को मूर्ख कहा करते हैं मूर्ख इसलिए कहते हैं कि वो जानता है या नहीं जानता वो नहीं जानता है कि वो जिस डाल पर बैठा है उसको काट रहा है और नीचे गिरेगा और उसके पैर टूट जाएंगे लंगड़ा हो जाएगा लेकिन जानना किसका कर्तव्य है उसी का जो डाल पर बैठा हुआ है लेकिन फिर भी वो नहीं जान रहा इसे हम अबोध और मंद अवस्था कह सकते हैं ऐसे आदमी को हमने मूर्ख कहा जिसको ये बोध नहीं कि इसे काटूंगा तो मेरे पैर टूटेंगे मैं लंगड़ा हो जाऊंगा और गिर जाऊंगा लेकिन जो आदमी ये सब जानता है यह सब जानता है कि मैं इस डाल को काटूंगा नीचे गिरूंगा और मेरे ही पैर टूट जाएंगे उसके बावजूद भी वह आदमी उस डाल को काट रहा है और उस हिस्से के हम सब हैं हम सब जानते हैं इस बात को कि एक न एक दिन हमें संसार छोड़ना पड़ेगा जिस शरीर में जिस रत्न में बैठकर आज हम यात्रा कर रहे हैं आज हम दसों इंद्रियों के घोड़ों को विषयों की ओर दौड़ा रहे हैं, मन की लगाम थामे हुए हैं, और बुद्धि रूपी सार्थक को बिठाए हुए हैं, और हम इस रथ पर बैठे हुए मजे से पीछे, और ये इंद्रियां ये घोड़े, इनकी इच्छा के अनुरूप विषयों में दिशाओं में भागे जा रहे हैं, और हम इन्हें भागने दे रहे हैं, हमें पता है कोई चीज यहां ठहरती नहीं क्षण क्षण में अपना रंग बदलती रहती है हमने देखा हमने अपने इन कंधों पर कितनी अस्थियों को हमने इन कंधों पर कितने मुर्दों को अग्नि को अर्पित किया है उसकी बाबत हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे चारों ओर एक ऐसा रंग एक ऐसी रंग भरी दुनिया है उस दुनिया से हम कभी दूर हटते नहीं इसलिए उस सत्य से कभी हम जुड़ नहीं पाते जो सत्य हमारे अंदर छिपा हुआ है आपने प्याज को देखा होगा प्याज का जो मूल है वो उसके बीच में होता है हर फल का मूल उसके बीच में होता है जिसे हम सामान्यतः गुठली वा बीज कहते हैं हर फल का मूल उसके बीच में होता है फल के बीच में होता है उसके केंद्र में होता है वैसे प्याज का भी मूल है उसके बीच, उसके अंदर लेकिन उसके केंद्र तक जाने के लिए हमें प्याज की हर परत को उघाड़ना पड़ता है प्याज में कितनी परतें हैं बहुत परतें हैं सारी परतों को जब हम एक एक करके उगाड़ते जाते हैं उघाड़ते जाते हैं तो परते उगड़ उगड़ते अंत तक अपने सौंदर्य को अपने वास्तविक जो उनका डका हुआ जो उनको निर्मित करने वाला जो बीज था जो ऊर्जा और जो सामर्थ्यवान बीज था वो प्रकट हो जाता है जब हम परतें उघाड़ते हैं उघाड़ते हैं तो प्याज के अंदर की मिज्जी हमारे सामने आ जाती है हमारे ऊपर इतनी परतें पड़ी हुई हैं विचारों की परतें संबंधों की परतें वस्तुओं की परतें चीजों की ख्यालों की इतनी परतें पड़ी हुई हैं कि उन परतों के अंदर हम छिपे हुए हैं जिस समय कल आपसे निवेदन कर रहा था रात वाली बैठक में कि जो पांचों विषयों के पांच नल है पांच द्वार है जिनसे पांचों विषय चित्रूपी उस पात्र में गिर रहे हैं पांचों इंद्रियों से पांच विषय और उस चित्त में गिर रहे हैं और वहां पर लहरें उठ रही हैं जैसे पानी में तरंगे उठती हैं और पानी के नीचे एक सिक्का जैसे आत्मा रखा हुआ है वो उन तरंगों के कारण दिखाई नहीं देता है और किसी तरह यदि हम इन पांचों द्वारों को इन पांचों इंद्रियों को जो बहिर्मुखी संसार की ओर मुंह करके जो घोड़ों की तरह दौड़ रही है इनको किसी तरह यदि हम धीरे-धीरे करके इनको अंतर्मुखी बना लें इनको अंदर मोड़ लें इनको जैसे ही अंदर मोड़ेंगे और इनसे गिरने वाले विषय बंद हो जाएंगे जैसे ही इनसे गिरने वाले विषय बंद होंगे तो वो जो चित्रूपी पात्र है जो मन है उसके अंदर ये विषय नहीं जाएंगे तो उसमें उठने वाली तरंगें शांत हो गई तरंगें समाप्त हो जाएगी जैसे ही तरंगें समाप्त होगी तो उसके अंदर जो छिपा है आत्मा उसके अंदर रखा है जो सिक्का वो आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा यही साधना है यही कला है जीवन को जीने की अद्भुत यही तो ढंग है इसे ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है वहां पर योग योग कर्म सुकोशलम ऐसी कला कि आप काजल की कोटरी से निकलें और काला भी न लगे ऐसी कला संसार में रहे और आप कमल के जैसे रह जाएं पंकज रह जाएं पंके जायतीति पंकज कीचड़ से पैदा होकर भी कीचड़ से अलग रह जाएं ऐसी कला इस कला का नाम है साधना कीचड़ से ही कमल जन्म लेता है लेकिन कीचड़ से जन्म लेकर भी कीचड़ से अलग हो जाता है ये संसार कीचड़ से अधिक नहीं है इस संसार में ये संसार मूलतः आदमी के मन में है जैसे मैं कल की वार्ता में निवेदन कर रहा था कि मां-बाप ही संसार को बच्चे के अंदर घुसा देते हैं और वही आगे जाकर सगाई कर देते हैं और फिर ब्याह करके पूरा इस संसार में डुबो देते हैं अपने ही संतान को मैंने एक कहानी कहीं पढ़ी है एक पड़ोस के जंगल में एक गीदड़ी पागल हो गई थी और वो गीदड़ी पागल हो गई थी और कभी-कभी वो गांव की ओर भी आ जाया करती थी एक दिन बहुत सुबह को एक आदमी घर से निकला था उसके जेब में बहुत पैसे थे और वो जैसे ही गांव से बाहर निकलने लगा और गीदड़ी उसके पीछे लग गई वो आदमी आगे-आगे भागता था और गीदड़ी पीछे-पीछे भागती थी आगे आगे भागता था और पीछे पीछे गिदड़ी भागती थी उस आदमी ने बचने के लिए एक वृक्ष का सहारा लिया वृक्ष उसकी बांह में आ जाए लगभग इतना मोटा था और वो वृक्ष के वृक्ष का सहारा लेकर इधर-उधर घूमने लगा गिदड़ी भी उसके पीछे-पीछे उसने न जाने कैसे दाऊद चुकाकर गिदड़ी को धोखा देके उसका एक कान पकड़ लिया दूसरे हाथ से दूसरा कान पकड़ लिया और बीच में पेड़ आ गया अब करे तो क्या करे वो उस एक दूसरे के बचने बचाव के चक्कर में उसकी जेब से जितने पैसे थे सारे नीचे बिखर गए अब छोड़े तो गिदड़ी खाए और पकड़े रहे तो पैसे को कोई और उठा ले और पकड़ के रहेगा भी कहा तक आदमी आपको पता है ये दे आपको कहें कि आपको आपके हाथ में एक लाख रुपए दे देते हैं इसको आपको दो दिन तक ऐसे ही पकड़ के रहना है तो मैं समझूंगा कि एक लाख रुपए को दो दिन तक क्या एक दिन नहीं पकड़ पाएंगे आप और अंत परेशान होकर उसे एक लाख को आप फेंक देंगे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा लाख क्योंकि मैं हाथ में ऐसे उसे लेकर खड़ा नहीं हो सकता एक सीमा है हाथ की भी अपनी शक्ति है तो कहां तक ये का कान पकड़े सौभाग्य से एक आदमी उधर से और आ रहा था इसने जोर से आवाज दी भाई इधर आओ भाई इधर आओ उसने पूछा क्या हुआ बोले यहां पर एक गिदड़ी है बहुत नोट देती हैं ये देखो नीचे बिखरे हुए हैं तुम भी आ जाओ तुम भी ले लो नोट वो आदमी आया दौड़कर क्योंकि नोटों के पीछे तो सब पड़े हैं चाहे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए किसको परवाह बस नोट मिलने चाहिए यदि यहां पर नोटों की बात होती तो शायद यहां पर हरी समाज छोटा पड़ जाता लेकिन हमारे मंत्री जी ने नोटों की बात नहीं करनी थी कहते तो मैं भी कर लेता तो बात नोटों की है जब वैसे ही वो सामने वाले आदमी को पता तो दौड़कर आया और उसने कहा क्या बातें बोलिए गीदड़ी नोट देती है बोले कमाल है गीदड़ी और नोट तो कैसे देगी विधि बताओ बोले जल्दी से आओ और छपक के इसका एक कान पकड़ो मेरी तरफ का और दूसरा इधर से पकड़ लो ये देखो मेरे को दिए हैं ये नीचे गिरे हुए हैं इन्हें तो मैं उठा लेता हूं तुम गीदड़ी के कान पकड़ो बहुत नोट देगी उसने झट से गीदड़ी का पहला इधर का कान पकड़ा फिर घूम के दूसरा पकड़ लिया और इसने सारे नोट पहले उठाकर जेब में रखे बोले नोट कुछ नहीं देती काटती हैं उस आदमी पर मुसीबत आ गई बड़ी कमाल की बात है हम भी तो अपने बच्चों के साथ में यही करते हैं बच्चे शुरू से पूछते हैं सुख कहां मिलेगी शांति कहां मिलेगी आनंद कहां मिलेगा और हम क्या करते हैं हम कहते हैं जरा बड़े हो जाओ सुख मिलेगा बहुत आनंद आएगा फिर खूब मोटरसाइकिल चलाना घूमना प्लेन में बैठना हवाई जहाज में उड़ना खूब जीवन के में आनंद लेना बस थोड़े बड़े हो जाओ बस बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और वो आनंद और खुशियां लेने ही लगता है आप क्या करते हो उसकी सगाई कर देते हो बोले और आनंद मिलेगा सगाई होने से तो बच्चा भी दुनिया के अंदर एक बह रही है एक हवा बह रही है तो उस हवा के सहारे हो जाता है वो भी क्या करे आपका विरोध भी कैसे करें क्योंकि वो भी हवा के मैं आ गया और कोई तेज हवा में आ जाए और अपने आप को बचा ले बड़ा मुश्किल है तो उसका शादी कर देते हैं सगाई कर देते हैं और एक कान गीदड़ी के हाथ में आप पकड़ा देते हैं और विवाह करके उसकी मंगनी करके दूसरा थमा देते हैं उससे कहते हैं खूब नोट देगी खूब सुख मिलेगा आनंद मिलेगा और आनंद आपको नहीं मिला अब तक और उसको मिलेगा उसको एक धोखे में डाल देते हैं एक बहुत समझदार मां हुई इसका नाम मदाल था वो अद्भुत महिला हुई उसके पुत्र होने का सौभाग्य इस जमीन पर कुछ ही लोगों को मिला पांच छह बच्चों को मिला ऐसी माह से जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है जो ब्रह्मवादीनी हो जो अपने गर्भ में ही अपने बच्चों को ब्रह्म की अंतिम उद्देश्य की शिक्षा देती हो जो अपने स्वरूप का बोध कराती हो जो मन में ऐसी भावनाएं बनाती हो कि मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है यह ब्रह्मवादी हो ये जैसे ही बड़ा हो और ये विराट हो जाए अर्थात ये छुद्र में न उलझे संसार में न चिपके और ये अपने अस्तित्व की खोज में निकल जाए और ब्रह्मवादनी मामदालसा ने अपने पांच पुत्रों को ऐसी शिक्षा दी और युवा होते ही उनको जंगल में ऋषि आश्रमों में भेज दिया अद्भुत बात है वो लेकिन संसार में ऐसा नहीं है हम सब जगह देखते हैं सब जगह जगह जगह दिखाई देता अभी शुरू के दिन कल सुबह की बैठक में हम बहुत सारे लोग थे आज कुछ कम हो गए हो सकता है कल की बैठक में और भी कम हो जाए ये कोई दुख की बात नहीं है ये खुशी की बात है आपने विचार किया होगा आपने देखा होगा सब जगह आपके काम की चीज जहां होती वहीं रुक पाते हैं आप और जिनके काम की चीज नहीं हो और उन्हें रोके रखोगे तो वो उत्पाद हो जाएगा फिर एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव के अंदर ठहरे गौतम के बारे में जो सुनते हैं हम वो बहुत अधिकांश बातें झूठी हैं उस आदमी ने कोई शास्त्र नहीं लिखा है कोई किताब नहीं लिखी अपने पूरे जीवन में और नहीं उन्होंने किसी को लिखने दी लेकिन बाद वाले लोगों ने उस महात्मा को अपनी दुकानदारी से जोड़ लिया और धंधा बना लिया कहर उस पर नहीं बात करूंगा मैं वो गांव में ठहरे थे और शाम को एक भक्त आया और उसने कहा कि महात्मा ने ये बताओ क्या ये सारे आदमी संसार के आत्मा को जान सकते हैं परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं क्या गौतम बुद्ध ने कहा मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं संसार का हर आदमी उस सत्य को प्राप्त कर सकता है जो उसके अंदर निहित है जो संपूर्ण संसार के बाबत महत्वपूर्ण है संपूर्ण संसार से विशेष क्वालिटी का और ऐसा है जिसे जानकर संसार में पानी योग्य कुछ भी नहीं रहता उस सत्य को हर आदमी जान सकता है जमीन पर जो जन्म लेता है हर मनुष्य उस आदमी ने कहा भगवान फिर जानते क्यों नहीं ये लोग क्यों सत्य को नहीं जानते क्यों उसे नहीं पकड़ते क्यों उसकी ओर नहीं बढ़ते जो सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण है जिसे पाकर उसके बाद में पाने जैसा कुछ नहीं बचता जो इतना सौंदर्यपूर्ण है उसे क्यों नहीं पाते फिर महात्मा बुद्ध ने कहा इसका उत्तर मैं ना दूंगा तुम एक बही ले जाओ एक रजिस्टर ले जाओ और इस गांव के हर घर के द्वार पे जाकर दरवाजा खटखटाओ और सबसे कहो कि मोक्ष कौन पाना चाहता है मुक्त कौन होना चाहता है अभी मिलेगी मोक्ष और आज ही देंगे महात्मा कौन पाना चाहता है आप सुनकर हैरान रह जाओगे वो पूरे गांव में घूम आया लेकिन मोक्ष के लिए किसी ने नहीं कहा किसी ने कहा पुत्र चाहिए किसी ने कहा पुत्री चाहिए किसी ने कहा धन चाहिए किसी ने कहा मकान चाहिए किसी ने कहा राजा बनना है किसी को डॉक्टर बनना है लेकिन मोक्ष की फरियाद किसी ने भी नहीं कि मोक्ष के लिए किसी ने भी निवेदन नहीं किया इससे बड़ी क्या दुख की बात हो सकती है जैसे ही जैसे ही गौतम के पास में वो आदमी पहुंचा और गौतम ने कौन चाहता है मोक्ष को पाना? उस आदमी की निगाह नीची थी और उसकी बही में जो लिखा हुआ था उसके कागज में जो था वो सिवाय संसार के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसलिए उस अमरित की प्यास सबको नहीं होती और उस अमरित की प्यास जिसके अंदर जागते हैं वो दुनिया के दुनिया के कितने ही उसके सामने प्रलोभन आए फिर वो रोके नहीं रुकता क्योंकि आदमी कभी जान की नौका में सवार लंबे समय तक रहता नहीं वो बहुत उस संचल बंदर के समान मन के साथ में है जो हमेशा उछल कूद में लगा रहता है यदि आदमी थोड़ा भी जीवन का अध्ययन करना प्रारंभ कर दे और एक घंटा सुबह शाम केवल अपने अस्तित्व को और संसार की नश्वरता का अध्ययन करने लग जाए तो वो समझ सकता है क्या ठीक है और क्या गलत है और फिर वो उस सत्य की ओर अग्रसर होगा जो सत्य शाश्वत है अपरिवर्तनशील है जिसके साथ में कोई दुख नहीं कोई पीड़ा नहीं कोई दर्द नहीं लेकिन बाहर की जो रंगीली दुनिया है ये हमें इतना आकर्षित करती है ये हमें इतना लुभाती है कि हम सहज ही इसके उसमें चले जाएं अपने अस्तित्व की ओर नहीं दौड़ते इसलिए हमें चाहिए कि हम यदि जरा भी संसार का अध्ययन करेंगे और अपना अवलोकन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या है जो हमेशा एक रूप में रहता है और जिसे पाकर हम समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं उसके लिए जैसे प्याज की उन अनगिनत परतों के बीच में प्याज का अस्तित्व छिपा हुआ है वैसे ही हमें अपने हजारों विचारों की परतों को उगाड़ कर अपने अस्तित्व तक पहुंचना होगा जब तक हम अपने अस्तित्व तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ध्यान रखना हम उस नारियल की तरह कच्चे नारियल की तरह हमेशा फूटते और टूटते रहेंगे आपको आश्चर्य होगा जिस नारियल को आप श्रीपल कहते हैं संसार में उससे बड़ी कोई जगाने वाली चीज नहीं वो एकदम साधना का और साधक का उत्कृष्ट रूप है आपने कभी विचार किया उसे श्रीफल क्यों कहते हैं यदि मुझे कहेंगे हम आपको फल खिलाएंगे और मेरे सामने एक टोकरा भर के नारियल का डाल दे लो खाओ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा नारियल को खाना एक टोकरा छोड़ो एक नारियल नहीं खा पाऊंगा मैं लेकिन मेरे सामने आ और कोई फल रख दो अनार रख दो मौसम में रख दो तो एक नहीं मैं 20 खा सकता हूं उसका अर्थ है कि उसमें स्वाद है वो सहज है सुपाच्य है लेकिन ये सुपाच्य नहीं बड़ा कठोर है लेकिन फिर भी इसे उपमा दी श्री फल ये फलों में श्री है सबसे ज्यादा महान है ऐसा क्या नारियल के पूरे जीवन को पढ़ना जरूरी है साधक के लिए नारियल जब जन्म लेता है जब नारियल संसार में आता है जब वृक्ष के अंदर से बाहर निकलता है तब नारियल बहुत कच्चे खोल के साथ में आता है और नारियल के अंदर उसको जीवन देने वाला द्रव्य छिपा रहता है पानी रहता है जैसे हमारे पूरे शरीर के अंदर कहीं एक जगह आत्मा रहता है और आत्मा के प्रकाश से उस आत्मा के ऊर्जा से उस आत्मा के प्रभाव से सारा शरीर गतिशील और गतिमान रहता है वैसे ही जो नारियल के अंदर द्रव्य है वो द्रव्य नारियल को बाहर से जीवन देता है नारियल उस द्रव्य को धीरे-धीरे पीता जाता है और बाहर से बढ़ता हुआ चला जाता है और बाहर से कठोर होता चला जाता है यदि नारियल कच्चा है अंदर पानी भरा है और उस नारियल पर आप प्रहार करोगे तो नारियल बाहर से भी टूट जाएगा और अंदर का पानी उसका बिखर जाएगा लेकिन नारियल यदि पक गया तो उसके बाद में बाहर से उसका खोल अलग हो जाएगा और अंदर का नारियल साबुत निकल पके हुए नारियल को आप तोड़ते हो तो अंदर की मिज्जी अलग और बाहर का खोल अलग हो जाता है कच्चे नारियल को तोड़ते हो आप तो अंदर की मिज्जी बाहर के नारियल के साथ में समाप्त हो जाती है अंदर का सारा पानी सारा सौंदर्य सारा अमृत उसका जमीन पर बह जाता है इस मनुष्य के जीवन में भी आदमी के अंदर भी अमृत है जिसका नाम आत्मा है जो अमृत है जो कभी मरता ही नहीं सदा अमर है वो जो आत्मा है, वो जब तक आदमी अपक्व हैं, कच्चा है, तब तक वो आदमियाँ, आत्मा, संसार की नस्वर चीजों में ही बह जाता हैं। आदमी उसे नष्ट करता जा रहा हैं और आदमी आज से नहीं, सदियों से उसे नष्ट करता जा रहा है । युगों से नष्ट करता जा रहा हैं, क्योंकि उसके अंदर ये समझ विक्षि� जब अंदर को जान लेगा वो सत्य को अपने स्वरूप को अस्तित्व को जब समझ लेगा तो वो बाहर से पक जाएगा जब आप अपने स्वरूप को जान लेंगे अंदर से कि मैं कैसा हूं तो बाहर की घातक विचारधारा का आप पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब आप पहचान लेंगे कि बाहर के ऐसे अच्छे और बुरे रंग रूप वाला नहीं हूं मैं मिट्टी से निर्मित शरीर नहीं हूं मैं हूं आत्मा मैं हूं अजर हूं मेरा अमर अस्तित्व है मेरे अंदर कोई बदलाव कभी संभव नहीं है अब उस अपने स्वरूप को युगों और सदियों के बीच में एक जैसा अनुभव करेंगे जब एक बार उसके आप पहचान कर लेंगे एक बार आपने उसको जान लिया तो आपके अंदर एक समझ डेवलप हो गई एक समझ विकसित होगी और समझ से ज्यादा संसार में आदमी के लिए कोई मूल्यवान चीज नहीं है वो समझ आपको शरीर और आत्मा के बीच में एक अंतराल पैदा कर देगी वो समझ आपके और शरीर के बीच में आत्मा और जड़ शरीर के बीच में चेतन और जड़ के बीच में मृत और अमृत के बीच में ए गहरा दीप एक अवकाश एक आई पेदा कर देगी वो आपको ये बता देगी कि तुम्हारा अस्तित्व ये है तुम अलभ हो तुम अजर हो अमर हो अभे हो नित्य हो पवित्र हो देखो तो सही अपने आप को तुम बदलने वाले नहीं हो तुम अपने आप को दुखी और सुखी करते हो क्योंकि तुमने शरीर को ही अपना मान रखा है लेकिन तुम शरीर नहीं हो तुम बिल्कुल शरीर से अलग हो जब जब अंदर से आत्मा अपने इस शाश्वत अमृत स्वरूप को जानता है, तो फिर, तो फिर उसके बाद में वो बाहर की जो चोटें लगती हैं, बाहर की जो प्रहार होते हैं, जैसे पक्के नारियल पर प्रहार होते हैं, तो अंदर का नारियल अलग हो जाता, खोल अलग हो जाता है। कोल का प्रभाव नारियल पे नहीं जाता और कच्चे पर मारोगे चोट तो अंदर का भी टूट जाएगा बिखर जाएगा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा समाप्त हो जाएगा कहीं बह जाएगा एक उपमा है एक समझाने के लिए दृष्टिकोण है कभी ये ये कथानक एकथानाग्रेश्यू ने गढ़ा था कि बाद वाले समझ पाए लेकिन बीच में होता यही है कि जब परंपरा को जीवित रखने वाले परंपरा को शुद्ध रूप में आगे लाने वाले नहीं रहते तो वही परंपराएं विकसित शुद्ध शुद, हो जाती हैं और अशुद्ध होकर वही मानव के लिए घातक बन जाती हैं जो कब उनके मार्गदर्शन करती थी इसलिए नारियल गुरु कोशिष्य तब देता था जब शिष्य को पता लग जाता था कि मैं हाँ अग्नि की भांति अब पक चुका हूं अब मैं नारियल की भांति पक गया हूं अब मैं नारियल की भांति जैसे नारियल का खोल अलग और अंदर से नारियल की मिजी अलग वैसे ही मेरे शरीर का खोल अलग हो गया शरीर रूपी खोल और मैं आत्मा अलग हो गया तब श्री फल नारियल शिष्य गुरु को भेंट करता है कि भगवान ये लीजिए आपकी कृपा आपके गर्भ में और आपके आश्रय में रहकर मैंने अपने जीवन को समझ लिया और नारियल के समान में हो गया बड़ी अद्भुत बात है यह हमारे जीवन में घटित हो यह हमारे जीवन के अंदर सत्य प्रनम उठे हमारे अंदर ऐसी समझ विकसित हो जाए तो हमारे जीवन का हमारे जीवन के पोवारा पच्चीस हो जाए हमारा कल्याण हो जाए और ये तभी विकसित होगा जब आ, आप आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे उसको बिना समझे आप नारियल के जैसे हो ही नहीं पाएंगे उसको बिना समझे आप कमल जैसे हो ही नहीं पाएंगे कि संसार रूपी कचरे में रहें और संसार से अलग रह जाए तभी आप समझ पाएंगे कि आने वाले कचरे को मैं रोक दूं नहीं आने दूं अभी हमारे अंदर बहुत कचरा आता है आंखों से कचरा जाता है कानों से कचरा नाक से कचरा मुंह से कचरा स्मृतियों में कचरा जाता है किताबों से कचरा जाता है बड़े-बड़े लोगों से कचरा जाता है बहुत कचरा संसार का अंदर जाता है और हम उस कचरे को आपने देखा होगा बड़े बड़े धार्मिक लोग जो नहीं चाहते जो जानते हैं विषय वासना उनको परेशान करती है फिर भी वो कहीं पर कोई रंगमंच सज जाए कोई बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम हो जहां कुछ नृत्य ज्ञानाशति हो तो वहां जाकर भीड़ के रूप में जमा हो जाते हैं जबकि उन्हें पता है एक घातक है हमारे लिए फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उनके संस्कार उन्हें खेसते हैं इसलिए हमें इन विचार रूपी परतों को उघाड़ कर अपने सौंदर्य की पहचान करनी है हम अपने को पहचानेंगे तो फिर इधर नहीं जा पाएंगे हम समझ लेंगे कि इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है और बिल्कुल अस्तित्व के संपर्क में जैसे ही आप जाएंगे अस्तित्व आपको बाहर नहीं जाने देगा मैं आपको कल की बैठक में बात कह रहा था कि आप अपने संपर्क में जाने के बाद में बाहर रुचि लेना कम कर देंगे बाहर की चीजों में आपकी बहुत कम रुचि हो जाएगी आप बहुत बाहर लोगों से में बैठना उठना कम कर देंगे आप किताबें पढ़ना भी फिर बंद कर देंगे और आपकी खाने-पीने में भी बहुत दिलचस्पी नहीं रहेगी और बहुत अच्छे या रंग-बिरंगे कपड़े भी आप नहीं पहनेंगे आप बहुत एकांत और अकेले में रहना पसंद करेंगे और आप अपने आप की मुलाकात को महत्व देने लगेंगे आप अपने अंदर अपने आप अप से जुड़कर रहना पसंद करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि अंदर का सौंदर्य और शांति बड़ी अद्भुत है और अंततोगत्वा इसके बाद में हमें उसी के संपर्क में रहना है, नहीं तो फिर हम उसी यात्रा में चले जाएंगे और दारुण कष्टों के एक विनाशकारी, एक पीड़ा और अथा कष्टों से भरे हुए लक्ष्योरसी के समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे। हमें इस पड़ाव को, इस केंद्र को समझना है और यहां पर जागना है। ये जीवन की कुटिया में एक ही खिड़की है बस लक चौरासी की यात्रा में एक ही द्वार है मनुष्य जिस द्वार से होकर हम अपने तक पहुंच सकते हैं हम परमात्मा का अंदर आलिंगन कर सकते हैं और ध्यान रखना जब तक आत्मा नहीं मिलेगा जब तक अपनी पहचान हम नहीं करेंगे तब तक परमात्मा के मिलने का सवाल नहीं ये मंदिरों में ये गिरजाओं में ये जहां कहीं पर भी लोग से टिकाते हैं माथा नवाते हैं बड़े तिलक छापे करते हैं बड़े बड़े डोरे डालते हैं इनसे कुछ भी नहीं होने वाला ये सिवाय मानवता को भटकाने के अलावा और कोई काम नहीं करते इनमें भी महत्व है लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे बात कही कि परंपराएं खो गई तो परंपराएं जब खो जाती हैं परंपराओं का शुद्ध स्वरूप जब आगे नहीं पहुंचता है एक हाथ से दूसरे हाथ तक जब कड़ी टूट जाती है तो उसके बाद में वो वास्तविक रूप परंपराओं का जीवित नहीं रहता और आदमी के लिए वो सहारा नहीं बनता बजाय उसको अंधेरे में ले जाता है वो। ये जितने भी प्रतिमाएं हैं मंदिरों के अंदर इनमें से कुछ खास प्रतिमाएं वो व्यर्थ नहीं है वो जीवन को जीने का एक महान अंदाज एक नई साधना सिखाती है शिव की अद्भुत प्रतिमा है जिसके ललाट पर चंद्रमा और जिसके तीसरा नेत्र है जिसके हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू है जिसके कंठ हरा और जिसके गले में विषधर है बड़ी अद्भुत है अभी मैं उसकी व्याख्या ना करूंगा वो जो हम जिसे रामेश्वर कह के राम ने पूजा और दुनिया अब तक पूजती आ रही है वो तो जीवन विज्ञान है एक और सृष्टि से चला आ रहा है उसके बिना तो जीवन और आदमी के यहां संसार में आने का कोई कारण ही नहीं बनता हर आदमी उसी प्रक्रिया से आता है और उसी को लोग पूछते हैं पूजने का मतलब वही तो करते हैं जिससे ही तो हम सब आते हैं बहुत समझने की बात हैं लेकिन हम उसको एक मूर्खता की पगदंडी पर चलकर मालाएं और पुष्प चढ़ाते हैं और, और बेवकूफी करते हैं दिन रात लेकिन उससे तो एक विज्ञान निर्मित है उससे एक दृष्टिकोण एक समझ एक एंगल डेवलप होता है अंदर की चीज को ऐसे देखना कई बच्चों से सरस्वती की बातचीत करता हूं सरस्वती का मतलब क्या है तुम इसकी पूजा करो फल चढ़ाओ मेवा चढ़ाओ फूल मलाई चढ़ाओ तो उससे क्या तुम्हें पास कर देगी और इस दो कोड़ी के बोझे को न जाने कितने सदियों से हम ढोते आ रहे हैं ऋषियों ने ये पता नहीं कितने महान उद्देश्य से निर्मित की थी और कितनी बेवकूफी से हर विद्यालय के अंदर इसे लगाते रहते हैं और इसका अर्थ बच्चों को समझाते भी नहीं कि वो अपने जीवन के अंदर कमल जैसे बन सके बड़ी अद्भुत बात है एक एक चीज में भारत का कोई भी आविष्कार व्यर्थ नहीं है। हर चीज के अंदर अमृत बिल्कुल पारस पत्थर जैसा है जिसको छू लें उसको कुंदन बना दे क्या है उस सरस्वती की प्रतिमा में अद्भुत एक 50 किलो की औरत को 5 किलो के हंस पर बैठाते हुए आपको लगे कि बनाने वाले को शर्म आनी चाहिए 50 किलो की औरत और 5 किलो के हंस पर मरनी जाएगा हंस लेकिन फिर भी 50 किलो की औरत को बैठा दिया उस पर लेकिन उस औरत को जो विद्या की देवी है और विद्या की देवी जिसमें ज्ञान वो ऐसी बेवकूफी करेगी पांच किलो के हंस पर बैठेगी आप में से भी कोई माता नहीं बैठेगी कोई छोटे से बकरे के बच्चे पर मर नहीं जाएगा लेकिन हमारे ऋषि बहुत समझदार थे वहां तो प्रतीकों की भाषा चलती थी जैसे अभी मैंने नारियल की बात और प्याज की बात आपसे कही तो क्या आप प्याज बनेंगे नहीं प्याज से एक शिक्षा लेंगे कि इस प्रकार हमें करना है नारियल से एक शिक्षा लेंगे कमल से एक शिक्षा लेंगे वैसे ही वहां पर भी इस छवि इस प्रतिमा से एक शिक्षा है कि हमें ऐसे बनना जब हम वैसे बनेंगे तभी तो हमारे अंदर जब हम हंस बनेंगे सागर से मोती चुगेंगे संसार रूपी सागर में सब और खारा पानी भरा हुआ है लेकिन इसमें कीमती है ज्ञान के बिंदु इसमें ज्ञान के गुण ही महत्वपूर्ण है संसार से जब ज्ञान रूपी मोतियों को हम चुकेगे जिससे हम अमृत हो जाएं, अमर हो जाएं। संसार से जब हम जैसे हंस दूध और पानी को अलग थलग कर देता है और दूध को पीले और पानी को छोड़ देता है वैसे जब संसार में से हम ज्ञान और अज्ञान विवेक और अविवेक को अलग थलग कर दें और विवेक को पी लें ज्ञान को पी लें और जो अविवेक और अज्ञान है जो गलत है जो गलत चीजें हैं जो गलत वस्तुए जो गलत विवेक है उनको छोड़ दें तो हम हंस बन जाएं और जिसमें जो हंस बनेगा उसी में विद्या आ जाएगी विद्या का मतलब नॉलेज विद्या का मतलब वो ज्ञान जो आपको समस्याओं से मुक्त करता है वो आ जाएगा हमारे अंदर लेकिन कब आएगा वो हमारे अंदर जब हम हंस बनेंगे ये केवल उस विद्यार्थी की बात नहीं है जो विद्यालय में पढ़ रहा है ये तो वो सब के लिए बात है जो जीवन में विकास को पाना चाहता है और जिसने अविद्या और विद्या के अंतराल एक अलग कर दिया और उसमें से विद्या को पान कर लिया ज्ञान का पान कर लिया यथार्थ का पान कर लिया समझो वो यथार्थ का पानी उसके अंदर विद्या आ गई सरस्वती का मतलब विद्या और वाणी और जब वो सरस्वती वो नॉलेज उसमें जाता है तो उसकी वाणी फिर वीणा बन जाती है जैसे सरस्वती के हाथ में वीणा है बड़ी अद्भुत बात है अद्भुत बात है आपने देखा होगा कभी ब्रह्मा का चित्र उसमें चार सिर हैं और आप कल्पना नहीं करेंगे चार सिर किसी आदमी के हो भी सकते हैं लेकिन वहां ब्रह्मा के तो चार सिर हैं और चार सिर का आदमी अब तक आपने जमीन पे नहीं देखा होगा और किसी आदमी के चार सिर यदि हम कल्पना से लगा भी दें तो सोएगा किधर मुश्किल हो जाएगी उसके लिए रात निकालनी और आपने तो देखा है कि भगवान शिव भी नींद निकालते हैं और उधर तो विष्णु जी भी सहज से ही आप नींद निकालते हैं तो आज ब्रह्मा को भी तो निकालनी पड़ेगी जिधर सोएंगे उधर ही उसकी नाक बीच में आ जाएगी रात भर मुश्किल हो जाएगी निकालनी लेकिन बड़ा गजब है चार सिर वो चार वेदों का प्रतीक है जो ज्ञान के मूल कोष है चार वेद जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का विवेक है वो सारा वो सारा जिसमें चला जाता है वो ब्रह्मा हो जाता है वो चार मुख वो चार वेदों के प्रतीक हैं और बड़ी गजब की बात उस ब्रह्मा का वाहन है उसको वहन करने वाला वाहन है उसका नाम है पंकज कमल जो आदमी वेदों के अर्थात् यथार्थ का ज्ञान यथार्थ को जान लेता है सत्य को पहचान लेता है वो आदमी कमल हो जाता है वो आदमी पंक नहीं पंकज हो जाता है वो कीचड़ से संसार से जंगल के संसार से अलग हो जाता है जब प्याज के ऊपर की परतों को आपने उगाड़ कर हटा कर फेंक दिया तो उसके बाद में उसका मूल उसका बीज जब आपने सारे विचारों को हटा दिया तो उसके बाद में केवल आपका आत्मा आता है मन है क्या स्मृतियों के संग्रह को ही तो आप मन कहते हो चित में वही तो भरी हुए हैं आप कह रहे हो मेरा मन वहां गया मेरा मन वहां गया लेकिन जब आपके पास स्मृतियां नहीं होगी तो आपका मन जाएगा कहां मन समाप्त है मन मृत्यु में है और मन वहीं पर काम करना बंद कर देगा जो आदमी जो वस्तु आपके लिए काम नहीं करेगी वो आपको परेशान नहीं करेगी तो उस प्याज के समान हमें सारी इन परतों को विचारों की परतों को उघोड़ उघार देना है आगे के प्रयोग में और ये तब होगा जब आप बिल्कुल सहज होकर चुनाव रहित स्थिति में बैठेंगे आसन में वहां अंदर बैठकर आपको कोई नाम नहीं जपना है और कोई अंदर कोई भजन नहीं करना है अब तक के भजन बहुत कर लिए अब केवल साक्षी बनकर उन परतों को देखना है जिन परतों में संसार जमा है संसार समाया हुआ है और जैसे जैसे ही आपके सामने ये परतें आते चले जाएंगे जो परत आएंगे वो उगड़ जाएगी अपने आप और हट जाएगी वो अपनी कमजोरी और अपने वो अपने कंबक को आपके सामने प्रकट करेगी कि मैं इतनी दुर्लब् और इतनी कमजोर हूं लेकिन तुम्हें धोखे में डाल सकती हूं जैसे ही आपके सामने यह बात आएगी कि यह मेरे को धोखे में डाल सकती है वह आपके सामने से भाग जाएगी वह तब तक धोखा देती है आपको जब तक आपका ध्यान उस पर नहीं जाता जब आपका ध्यान उस पर नहीं जाता तब तक आप उसके पीछे होते हो जैसे ही आप उसके सामने होंगे वह आपके सामने भाग चली जाएगी भाग जाएगी आपके सामने नहीं आएगी वह आपसे डरती है आप भागोगे तो आपके पीछे लगेगे आपने देखा होगा एक कुत्तों की आदत यदि मोहल्ले के कोई कुत्ते हैं आप अजन भी आदमी और आप उस गली से निकल रहे हो और आप आगे आगे भागोगे तो वो पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका पेंट पकड़ लेंगे लेकिन यदि रुक गए आप घुर के उनकी ओर देखने लगे तो ध्यान रखना आपके सामने वो दुम हुए भाग जाएगा आप अपने विचारों के सामने यदि घूर के खड़े हो जाते हैं कि नहीं तुमसे नहीं डरता मैं तुम्हारी सवारी में नहीं करूंगा तुम्हें समाप्त करूंगा तो वो विचार आपके सामने दुबक के भाग जाएगा और वो अपनी कमजोरी को अपने विकृत रूप को अपने दूषित पन को आपके सामने प्रकट करेगा कि मैं कितना बेकार और कितना दुष्ट और कितना कायर हूं मैं कितना आपके साथ में गड़बड़ और आपका नुकसान करता हूं जैसे ही आपको पता लगता है चीज मेरा नुकसान करती थी आप हर समय उस चीज को तत्काल छोड़ देते हो फिर उसको आप अपने साथ में नहीं रखते हो यदि कोई मित्र है लेकिन काम शत्रु जैसा करता है तो उस मित्र को भी आप नमस्ते करके लेते हो कि नहीं भाई तुम मेरे किसी काम के नहीं हो जब आपको पता लगेगा ये विचार मेरे मित्र नहीं मेरे शत्रु हैं मेरे को अब तक इन्होंने ही तो सारे दुख और कष्ट दिए अब तक मुझे ही तो यातना दी ध्यान रखना जब विचारों की परतों से आप आगे निकलकर अपने अस्तित्व को पहचान लेंगे तो आप इस काल में जो आपके अंदर समझ विकसित होगी वो समझ आपको एक जन्म की नहीं पिछले कितने ही जन्मों का बोध करा देगी वो समझ आपको पूरे जीवन को समझा देगी वो समझ आपको इस बात का पता देगी कि आप अपने सारे जीवन के अध्ययन करने में एक कुशल अध्यता बन जाएंगे लेकिन कब जब हम विचारों के अध्ययन द्वारा अपने केंद्र तक पहुंचेंगे अभी हम बाहर की परिधि पर खड़े हैं जब परिधि को तोड़कर हम इस वृत्त के अंदर घुसेंगे और बिल्कुल केंद्र पे पहुंच जाएंगे तब ये जितने भी बाहर साधु संतों के लड़ाई झगड़े हैं ये सब इस कारण से हैं कि केंद्र तक नहीं पहुंचे जो केंद्र तक पहुंच जाते हैं उन सब के अनुभव एक हो जाते हैं सत्य एक है वदंती नाना बहुत सारे समझदार लोग उसे नाना प्रकार से कहते हैं लेकिन सत्य एक है और जो सत्य तक पहुंचता है उसके जीवन से कड़वाहट और लड़ाई झगड़ा सारा मिट जाता है उसका जीवन समत्ववादी हो जाता है उसके जीवन में समता विसर्जित होती है जिस दिन आप अपने आप को जान लेते हैं अपने रूप को पहचान लेते हैं उस दिन आपके लिए सारे शरीरों में छिपे हुए रूप अपने जैसे हो जाते हैं उस दिन आप जान पाते हैं कि ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है ना कोई बच्चा है ना कोई बच्ची है ना कोई सुंदर है ना कोई कुरूप है ना कोई न्यू नाम गोत्र पूर्ण नाम है उस दिन आपकी दृष्टि से स्त्री और पुरुष विदा हो जाते हैं उस दिन केवल आपके सामने चेतन रह जाता है और फिर आप मिट्टी से अमृत को अलग कर लेते हैं वो जीवन वो दिन बड़ा अद्भुत होगा उस दिन एक लंबा झटका लगेगा आपके हाथों से सारा संसार जैसे कोई बह निकलेगा उस क्वालिटी को उस क्रीम को उस देह को पाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए उसके बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी और उसके लिए हमें साधना को अपनाना होगा और साधना में बड़ी दिक्कतें आती हैं साधना में आपको बहुत सत्रों से लड़ना पड़ेगा साधना में बहुत सारे दैत्य आपके सम्मुख आएंगे हर दैत्य बड़ा मजबूत है बड़ा खतरनाक है और इतने खतरनाक हैं वो आपको जगह-जगह प्रलोभन देंगे आपको खींच लेंगे इतने ही रोचक और रोमांच से भरे हुए लगेंगे कि यदि पल भर भी यदि जरा भी चूके आप तो वो आपको उंगली पकड़कर अपने रास्ते ले जाएंगे और जैसे ही आप उनकी नौका में चढ़े और आप फिर उसी संसार में उलझ जाएंगे इसलिए जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे आपका युद्ध शुरू होगा महासंग्राम आंखें बंद करते ही पलकों को छोड़ते ही नीचे अंदर महासंग्राम शुरू होगा आपकी लड़ाई विचारों से शुरू हो जाएगी लेकिन आप घबराए नहीं लडاؤ विचारों से लड़ने की सारी तरकीबें और सारी शक्ति मैं आपको दूंगा आपको विचारों से कैसे लड़ना है अंदर के युद्ध में आप कैसे कुशल बनेंगे वो तकनीकी मैं सिखाऊंगा आपको लेकिन आपको तैयार होना है कि नहीं मैं लडूंगा अपने अंदर वो पुरुष उस साहस को जागृत करना है कि नहीं मैं लडूंगा इस जीवन का उद्देश्य आपको बनाना होगा कि मैं मोक्ष को पाऊंगा उस अमृत को जान के रहूंगा जो मैं हूं और वो संसार में इतना निकट है कि उससे ज्यादा निकट आपके ओर कोई चीज नहीं है वो सबसे ज्यादा निकट है लेकिन उसके और आपके बीच में आप रहते हैं मन में और वो रहता है आपके इसके में और ये मन और आपके बीच में चित है जिसके अंदर सारी दुनिया है जो कल की बात में मैंने कहा था आपसे कि बच्चे के अंदर पहुंचा देते हैं दुनिया तो वो दुनिया है अब हमें क्या करना है अब साधकों को क्या करना है अब आपको कैसी साधना करनी है आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे आपको जब भी विचार बहुत परेशान करेंगे तो उस समय आप तत्काल श्वास का सहारा ले लेंगे आपने पंच कोशों का नाम सुना होगा पंचकोशों का मतलब होता है सबसे पहला सबसे मोटा और सबसे स्थूल कोश है उसका नाम है अन्नमय कोष उस अन्नमय कोष वो अन्नमय कोष बनता है अन्न से जो स्थूल पदार्थ खाते हैं उनसे बनता है उसको हम शरीर कहते हैं, यही अन्न में एक कोष है, ये सारा शरीर, यही अन्न का कोष है, यही अन्न से बनता है। दूसरा है प्राण में एक कोष। इस अन्न से फिर प्राण बनता है। ये जो स्वास आ रही है, ये अंदर एक विद्युत को प्रकट करती हैं। वो जो ऊर्जा है, वही प्राण है, जो इस जीवन को धारण करने की शक्ति आत्मा को देता है वो प्राण में कि विद्युत है जो सारे शरीर में फैली हुई है आपने देखा होगा जब आप मोटरसाइकिल में एक ट्रक में उसका सारा सिस्टम आपके शरीर की नकल है जैसे इस शरीर में भोजन है वैसे उसके अंदर पेट्रोल है जैसे इस शरीर में आत्मा है वैसे उसके अंदर चालक है बस में चालक है जैसे उसके पेट्रोल से वो स्टार्ट होती है और मैग्नेट उसका घूमता है और उसके बीच में जो कोयल लगी हुई है जो तार के गुच्छे हैं तो वो क्या है उसमें विद्युत इलेक्ट्रिक प्रकट करता है निर्मित करता है और उस इलेक्ट्री से फिर वापस वो रोटेट घूमता रहता है ऐसे ही ये ये शरीर है इसके अंदर उसमें पेट्रोल जैसे उस गाड़ी को आगे चलाता है वैसे इसमें भोजन है जो इस शरीर को ऊर्जा देता है और शरीर को चलाता है और इस भोजन से इस भोजन से फिर अंदर विद्युत प्रकट होती है ऊर्जा बनती है और वो शरीर शरीर को चलाती है वो प्राण है और ये श्वास के घर्षण से वो निरंतर निर्मित होता रहता है तो जैसे ही ये बाहर का जो स्थूल शरीर है जिसे अन्नमय कोष कहते हैं इसको जानकर इसको भेद के फिर हमें प्राणमय कोष में निकलना है प्राण में निकलना है प्राण का सहारा लेते ही जो शरीर से संबंधित विचार हैं वो कम हो जाएंगे वो समाप्त होने लग जाएंगे और जैसे ही आप श्वास पे आएंगे वो विचार बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे श्वास जैसे ही आप अलग होते फिर वो पकड़ लेंगे आपको मन को ऐसी चीज से जोड़ के रखना है शुरू में आपको जिस चीज से कोई विचार जुड़ा ना हो जो चीज विचारात्मक ना हो जैसे श्वास है श्वास से कोई विचार नहीं बनेगा श्वास एक शब्द है इस शब्द में कोई अर्थ नहीं है कोई रंग नहीं कोई रूप नहीं है इसके अंदर कोई गति नहीं कोई दुनिया नहीं कोई चित्र नहीं है ये चित्रों से रहित है केवल श्वास है वायु आती और जाती है इसकी जो रगड़ आपके नाक से होगी त्वचा से होगी उस रगड़ पे आपको ध्यान लगाना है यह श्वास को देखना है तो उससे क्या होगा कि कोई भी विचार प्रवेश नहीं करेगा अंदर इस मन को इस द्वार पे बिठा देना है आगे से कोई विचार नहीं आएगा श्वास के साथ जोड़ देना क्योंकि श्वास कोई विचार नहीं ये प्रयोग आपको अंदर जाने में सहायता देगा और यह भी प्रयोग करना है कि श्वास को विचार को देखना है एक बार विचारों को खूब देखना है जैसे केले के पात पात को हमने उपाड़ दिया था तो विचारों को देखते देखते विचार आपके सामने आएंगे अपना रूप दिखाएंगे और देखते आपको लगेगा ये गलत है तो तत्काल आप उसको भगा देंगे वहां आपके घर में यदि कोई गलत आदमी आ जाए और आपको पता लग जाए तो आप रहने देते हैं उसे आपको भगा नहीं देते उसे पुलिस वाले को नहीं बुला लेते आप उसको डंडा मार के निकाल देते हैं क्योंकि आपको पता लगा कि ये गलत है जब तक आप पता नहीं था तब तक वो आपके घर में था सारे लूट रहा था और आप उसके मजू में सहयोगी थे और अपना नुकसान निरंतर करते ही जा रहे थे लेकिन अब पता लगा आपको कि ये बहुत हानिकारक है मेरे लिए तो उस मित्र को आपने बिल्कुल वहां से घर से बाहर निकाल दिया ठीक ऐसे ही आपको पता लगेगा कौन सा विचार मेरा मित्र और शत्रु है मित्र विचार को आप अंदर रख लेंगे और शत्रु विचार को तत्काल वहां से बाहर निकाल लेंगे आपके साक्षी और आपके जागते ही वो जो शत्रु विचार है वो वहां से दुब दुबा के भाग जाएगा देख नहीं पाएगा लेकिन यदि आप सोए रहे तो वो अपना आक्रमण कर देगा आपकी निद्रा में आपके अजागरण में आपके अवोध की स्थिति में आपकी मूर्छा में ही ये शत्रु आक्रमण करते हैं और हम पर हमला बोलते हैं और विजय पा लेते हैं और हमें हमें अपने देश में गुलाम बना लेते हैं और वो जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं तो इसलिए हमें अंदर जाना है और इन दूरियों से जम कर लड़ना है, जितना हो सके उतना लड़ना है। आप जितने लड़ते जाएंगे उतनी आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी इस बात पे ध्यान देना अब साधना में जितनी हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे शुरू में बहुत दिक्कत आएगी शुरू में बहुत परेशानी आएगी बहुत काला सा अंधेरा आएगा कुछ समझ ना आएगा लेकिन ध्यान रखना आप यदि अड़े रहेंगे तो समझ अंदर से विकसित होना आरंभ हो जाएगी हो सकता है इसके लिए आपको 3 दिन लगे हो सकता है 3 महीने हो सकता है 3 साल या 30 साल ये आपके जागरण पर निर्भर करता है तो इसके लिए तो हमें मेहनत करनी होगी जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे आप पर बहुत सारे राक्षस हमला करेंगे आप पर लोभ हमला करेगा बाहर की मीठी चीजें आपको आकर्षित करेंगे आप पर राग हमला करेगा द्वेष हमला करेगा अहंकार हमला करेगा क्रोध हमला करेगा आप पर कुटिलता हमला करेगी आप पर काम हमला करेगा जैसे ही आप ध्यान में जाएंगे सारे के सारे शत्रु एक साथ टूट पड़ेंगे आप पर लेकिन घबराना नहीं है अंदर के मैदान में जंग जीतना है और लड़ना है यदि आप अस्तित्व के संपर्क में रहोगे तो अंदर नहीं हारोगे अस्तित्व के संपर्क में रहोगे तो अंदर नहीं हारोगे आप अंदर जाकर अपने अस्तित्व का सहारा लोगे तत्काल उन राक्षसों से लड़ने की ताकत आप में आ जाएगी आपके अस्तित्व में संजीवनी है आपके अस्तित्व में ब्रह्मत्व है आपके अस्तित्व में वो आयुध छुपा हुआ है जो आपको एक अमर कवच पहना देता है इसलिए अस्तित्व के संपर्क में गए और फिर लड़ने के लिए आ गए बात को समझना विचारों को देखना है विचार को देखना है समझना है और फिर तत्काल अपने स्थिति में आ जाना है तत्काल अपने आप को देखना है विचार को जो देख रहा है उसे देखना है उसे जैसे ही देखेंगे आप अस्तित्व के संपर्क में गए एक ऊर्जा आपने वहां से एकत्रित कर ली और उस ऊर्जा को लेकर फिर आप उस राक्षस से विचार से लड़ेंगे उसको देखेंगे कि इसकी क्या क्वालिटी है क्या करता है कितना दमदार है जैसे ही उसको देखेंगे वो तत्काल ही आपके सामने अपने स्वरूप को प्रकट करेगा और जैसे ही आपको पता लगेंगे कि ये दुष्ट है ये बुरा है और आप तत्काल उसे वहां से खदेड़ दोगे ये संघर्ष एक दिन नहीं चलेगा दो दिन नहीं चलेगा महीनों नहीं चलेगा ये संघर्ष वर्षों तक चलेगा जब जाकर अंदर का मेल साफ होगा मेल बहुत लंबे समय से जमा हुआ है एक दिन का हो तो एक दिन में निकल सकता है, लेकिन ये तो जन्मों का जमा हुआ है। यही क्रियात्मक साधना है, जिसकी बात साधनपाद के अंदर पहले ही सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा कि तप क्या है? तप इसी को कहते हैं। अपने अंदर विद्यवान सत्रों को पराजित करके उनको अंदर से बाहर निकालने का नाम ही तप है। तप का नाम ये नहीं है तो आप उपवास करने लग जाओ और हाथ खड़े करने लग जाओ कंडाडोरा पेनलोर मंदिर में रोज जाने लग जाओ इसको तप नहीं कहते तप है अंदर छिपे हुए दुरीतों को मार के भगा देना ये तारे की सारी लगभग जितनी भी कई मूर्तियां ऐसी हैं ये यही संकेत देती हैं शिव की मूर्ति का मतलब होता है उसकी पूजा का मतलब होता है हम शिव बन जाएं अपना और दूसरों का कल्याण करने जैसे बन जाएं दुर्गा की जो पूजा है जो दुर्यतों को मार सके उसका नाम दुर्गा है हम दुर्गा बन जाएं दुर्गा का मतलब जो उसके हाथ में इतने अस्त्र शस्त्र हैं वैसे अस्त्र शस्त्रों से हम अंदर के शत्रुओं को मार डाले यही तो दुर्गा है हमें समझ ना होगा ये सारी प्रतीकों की भाषाएं हमें इधर जोर नहीं लगाना आप कल को पढ़ने लग जाओ मंदिरों में ये मूर्तियां लाकर अपने सामने रखो कि मुझे पढ़ना शुरू करना है उसको नहीं छेड़ना काम को उसको आपको बस केवल अपनी ओर देखना है यह एक ऐसी सरलताम विधि है ऐसा सहज विज्ञान है और यह इतनी छोटी पद्धति है जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी अपने संपर्क में आ सकते हैं अपनी पहचान कर सकते हैं मैं एक छोटी सी कहानी एक कविता आपके सामने पढूंगा और उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे और इस कविता से आपको अपने पूरे जीवन को समझ लेना है मैं समझता हूं इतनी बातों से आप समझ पाए होंगे कि मैं अलग हूं और विचार अलग हैं शरीर अलग है और आत्मा अलग है अमृत अलग है और मृत अलग है शाश्वत जो अस्तित्व मेरा है वो शरीर नहीं वो मैं नहीं है देखिए मैं और मेरा में अंतर है जब मैं होता है तब मेरा होता है जब मेरा होता है तब मैं होता है और ये मैं और मेरा दोनों ही प्रकृति से निर्मित होते हैं जब आप शरीर के संपर्क में आते हैं जब मां के गर्भ में पहुंचते हैं और जब गर्भ से बाहर आते हैं तब जाकर मैं और मेरा आपका साथ पकड़ते हैं और ये मैं ही मेरा संसार है मैं और मेरा ही संसार है आप हैं और वो हैं जो है ना आपका अस्तित्व उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा मैं आपसे एक बात कहूं आप समझने की कोशिश करना आप साइकिल एक दिन में नहीं सीख जाते हैं कई बार गिरते हैं कई बार चोटें खाते हैं अपने घुटने का रक्त आप उसके हैंडल पे लगाया करते हैं और कितनी बार में आप मोटरसाइकिल सीखते हैं कितना उठना गिरना पड़ता है बच्चा कितनी बार गिरता उठता है तब जाकर उसे चलना आता है अंदर भी ऐसा ही होगा कितनी बार गिरेंगे चोटें खाएंगे परेशान होंगे पसीना पसीना होंगे आपके सामने कई बुरी बातें ऐसी भी आएगी जो आपने किसी के साथ में गलत किया अत्याचार किया किसी को कष्ट दिया किसी को दुख दिया किसी को किसी के साथ छल कपट किया किसी को धोखा दिया वो सारी बातें आपके सामने अपना सारा मल आपके सामने होकर निकलेगा जितनी भी बुराइयां अंदर चित में जमा है जितने भी आपने अच्छे और बुरे काम किए हैं वो सारे के सारे अंदर जमा हैं और सारा का सारा आपका ध्यान अपने ऊपर जाते विचारों पे जाते हैं सारी बुराइयां आपके सामने आएगी आपके सामने से होकर आपको नमस्ते करते हुए निकलेगी वो सब आपको देखना है जितना निर्मल हो सको होना है हिम्मत नहीं आनी है क्योंकि आज करो चाहे आगे करो करना आप ही को पड़ेगा इसमें कोई आपका मददगार नहीं होगा कल भी मैंने कहा था दीपक मैं जला सकता हूं चलना आपको खुद पड़ेगा दीपक तो जलाया जा सकता है लेकिन चलना खुद को ही पड़ता है यदि मैं आपकी उंगली पकड़ूं और आपको ले चलूं और जब मैं उंगली छोड़ दूंगा तब फिर आप कैसे जाएंगे मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बाइक पर आपको बिठाऊं मैं चाहूंगा कि बाइक आपको ही चलना सिखा चलाना सिखा दूं कि आप खुद चला के पहुंच जाएं मैं वैसा की नहीं बनना चाहता मैं आपको लंगड़ा और विकलांग नहीं बनाना चाहता मैं आपको सामर्थ्यवान बनाना चाहता हूं आपकी दिशा पर आप खुद चलें हिम्मत करके गुलामी नहीं शिष्य नहीं मैं गुरु बनाने की बात कर रहा हूं तो इसलिए हमें अंदर चलना होगा उसके लिए हिम्मत उसके लिए ऊर्जा को संग्रहित करना होगा उसके लिए अपनी जितनी भी खोई हुई सारे शरीर में बिखरी हुई चेतना है उसको एकत्रित करना होगा मुझसे मेरा नाम न पूछो ग्राम धाम परिवार न पूछो मुझसे जब आप आत्मा के अस्तित्व में जब आत्मा पर जाएंगे आप अपने आप पर पहुंचेंगे तब आपको ये सवाल अंदर से जन्म लेंगे दिखेंगे आपको ये ये सत्य दिखने लगेगा आपको मुझसे मेरा नाम न पूछो ग्राम धाम परिवार न पूछो नहीं लजाओ, काम पूछ देश अपरिचित का निवासी ये सत्य है अपने संपर्क में जाएंगे ये पंक्तियां आपको जीवित और अंदर बोलती हुई सुनाई पड़ेगी मुझसे मेरा नाम न पूछो ग्राम धाम परिवार न पूछो ये नाम और ये रूप और ये ग्राम और ये परिवार ये सब शरीर के हैं आत्मा के नहीं है नहीं ल काम पूछकर देश अपरिचित का मेवासी और सारे के सारे काम अहंकार के हैं आत्मा कोई काम नहीं करता आत्मा की उपस्थिति में अहंकार काम करता है देश अपरिचित का वासी और इस देश का मैं नहीं हूँ जिस देश जो देश दिखाई दे रहा मैं अपरिचित देश का हूँ और उस देश अपरिचित हैं अभी तक अब आप वहाँ जाएंगे तो दूसरे से बात करेंगे तो उसे इसी रूप में कहेंगे अपरिचित देश हैं अद्भुत देश हैं जिसका मुझे पता भी नहीं था युग अनंत और जब अपने आप को देखता हूं कि मैं कब से हूं कहां से हूं कहां से आया हूं कहां जाना है युग अनंत से दूर देश से लगता है युग अनंत से युगों से और दूर देश से चलता आता जात यही को चलता आया हूं बस यही अनुभव होता है बता ना पाया कोई साथी जिससे पूछा उसका ठौर और जो वो आत्मा अमृत है उसका जब मैंने ठोर पूछा उसकी जगह पूछी तो किसी ने नहीं बताया कोई नहीं बता पाया कि वो कहां से आया है उसके ठोर उसका स्थान वो कहां रहता है कोई नहीं बता पाया ये एक बहुत बड़ी एक समस्या आपके सामने आएगी और मैं आपको पहले ही जगह देना चाहता हूं पहले सतर्क कर देता हूं आप आत्मा को अपने हृदय में मत ढूंढना और मस्तिष्क में भी मत ढूंढना यदि ऐसा करोगे तो एक फिर नए धोखे में चले जाओगे वो खुद आपके सामने प्रकट आप जहां होंगे वहीं पर वो होगा आप यदि मस्तिष्क में चले जाएंगे वो मस्तिष्क में होगा आप हृदय में चले जाएंगे हृदय में हो जाएगा जब विचारों को देखिएगा तब वो वहीं पर होगा जहां से आप देख रहे हैं ऐसी कल्पना मत करना मैं हृदय में जाकर आत्मा को देखूं तो फिर इस विचार की खोज में लग जाओगे अंदर बैठकर आप कि हां मेरे को हृदय में देखना है इस कल्पना के अनुरूप आप अंदर खोज करने लग जाओगे और मैं आपसे कह रहा हूं बिना चुनाव के आपको आगे बढ़ना है किसी का सहारा नहीं लेना सारे सहारों को छोड़कर अपने अस्तित्व का सहारा लेना है ठीक दिशा में आप पहुंचोगे लेकिन सहारा ले लिया तो उस सहारे उस बैसाखी के अनुरूप अंदर खोजने लग जाओगे उसकी बात मैं नहीं कर रहा आपसे उसमें जाना बड़ा धोखा हो जाएगा फिर जो मिलेगा आपको जब समझ में आ जाएगा तब फिर आपके बात समझ में आएगी कि मैं हृदय में हूँ या मस्तिष्क में हूँ में कहां परो अपने आप समझ में आ जाए लेकिन बाहर से सिद्धांत बाहर से बात बाहर से एक खूटी बनाकर उसके अनुसार मत खोजना उसमें मत अटक जाना मिलते और बिछड़ते आए कालभली के बनते ग्रास मिलते और बिछड़ते आए कालभली के बनते ग्रास काल के ग्रास बने हम जब तक हम शरीर के साथ में थे न जाने कितनी योनियों में हम घूमे और काल के ग्रास काल के भोजन बनते आए और मिलते और बिछोड़ते आए जैसे नदी में दो कास्ट के टुकड़े मिलते और बिछुड़ते हैं वो कास्ट का टुकड़ा कभी इस तट से कभी उस तट से मिलता और फिर प्रभाव में बह जाता है इनसे न्यारे नाम न उनका मुक्त न बनते उनके दास इन्चन प्यारे ये जो मिलते और बिछड़ते आते हैं ये काल के ही भोजन बनते हैं इनके ही नाम होते हैं लेकिन जो मुक्त होता है जो इन सब से मुक्त हो गया विचारों से विचारों की संपदा से जो इनसे मुक्त हो गया है वो अस्तित्व का हो जाता है और वो इस काल का भोजन कभी नहीं बनता नाम रूप हैं जिनका वे सब भी हैं ठोर ठोर के वासी जिनका नाम है जिनका रूप है जिनकी पहचान है जो दिखाई देते हैं जो विचरण करते हैं वो सारे के सारे ठोर ठोर के वासी हैं कोई इस देश का कोई उस देश का कोई इस घर का कोई उस घर का कोई इस नाम वाला कोई उस नाम वाला ये सारे ठोर ठोर के वासी हैं, सभी अपरिचित सब अनजाने ये सारे पतिक प्रवासी लेकिन आत्मिक रूप से सब अपरिचित मैं आपसे पूछूं कि आप इनको जानते हैं तो आप इनको इतना ही जानते हैं कि आप यहां रहते हैं इनका इतना नाम है इस घर में ये रहते हैं इसके ज्यादा मैं पूछूं ये कहां से आए बता पाओगे नहीं बता पाओगे आप कहोगे इस ये जो मां है इससे इन्होंने जन्म लिया मैं पूछूं इससे पहले ये कहा जा रहा है सभी अपरिचित सब अनजाने ये सारे पथिक प्रवासी जब आप अपने अस्तित्व को देखोगे तब आप पहचान पाओगे की जिसे मैं पत्नी कह रहा हूं रात दिन जिसके संपर्क में रहता हूं जिसे मैं पति कह रहा हूँ जिन बच्चों को अपने साथ में रखता हूं आपको मालूम होगा वो सब अपरिचित लगेंगे आपको तो बाहर शरीरों से हमें अपने लगते हैं शरीरों से हमारे निकट शरीरों की पहचान और बने लेकिन इसके पीछे तो सब अपरिचित बड़ा अद्भुत लगेगा आपको हे hey जिज्ञासु तुम ही बता दो मान रहे जो जग को अपना पर कहना सच सोच समझ कर कब से बने यहां के वासी क्या आप बता पाएंगे मां के गर्भ में किस साल में किस स्थिति में आप आए थे यदि पत्री न बनाते आप मेरे को पता नहीं है मेरी जन्म तिथि क्या है सच में पता नहीं क्योंकि मेरी जन्म पत्री नहीं बनाई जो स्कूल की बनी हुई उसी के मुताबिक मैं सोचता हूँ लेकिन पता नहीं मेरे को कौन से सन में मैं जन्मा था कौन से घर में, में मेरा जन्म हुआ था किस घड़ी में हुआ था कौन सा वार था कौन सा घंटा मिनट था दिन का पता ही नहीं मेरे। कौन date कुछ पता आपको भी नहीं पता किसी को जन्मपत्री देखकर उससे बता सकते हैं पर कहना सच सोच समझकर कब से बने यहां के वासी बहुत कुछ अनजाना है बहुत थोड़ा सा हम जानते हैं जो जानते हैं वो बड़े धोखे का है जिसे हम असलियत मान रहे हैं वो असली नहीं है नाम रूप के वस्त्र कर बसे आ नाम रूप के देश और नाम रूप के वस्त्र कर बसे नाम रूप के देश इससे पहले कहां बसे थे बतलाओ वह अपना देश इस शरीर में आज हम बैठे हैं इस शरीर में हमारा नाम रूप है इस शरीर से हमारी पहचान बनी है इससे पहले भी कोई शरीर होगा जरवव तो बता दो वो कहां था आपका उसका नाम रूप बता दो कौन से देश में थे आप बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए मायावी की यह रचना है इंद्रजाल कृत है यह भेद वन विवस्त्र निज रूप निहारो खुल जाएगा सारा भेद अभी ध्यान में हमें यही करना है वन विवस्त्र निज रूप निहारो वस्त्रों को हटा देना है नाम को उतार देना है पहचान को उतार देना है पदवी को उतार देना है जाति को उतार देना है ब्राह्मण बनिए को छोड़ देना है हिंदू मुस्लिम को छोड़ देना है ये सब नाम रूप से जुड़े हुए हैं अपने रूप को अपने अस्तित्व को अपने स्वरूप को देखना है वनविवस्त्र निज रूप निहारो खुल जाएगा सारा भेद दूध दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आप क्या हो और जगत क्या है चहल-पहल हैं बस पड़ाव पर और सभी पथ हैं अनजाने चहल-पहल ये जो रौनक है बस इस पड़ाव पर संसार में है इसके बाद में सारे पथ अनजाना है कोई पता नहीं निर्जन दुर्गम यह महान पथ पदचिन्हों से भी है सोना। ये जो निर्जन है पथ जिस पर कोई जन कोई आदमी नहीं दिखाई देगा आपको और ये महान पद पद चिन्हों से भी हैं सुना जैसे आकाश में पक्षी उड़ते लेकिन पद चिन्ह दिखाई नहीं देते आत्मलोक में भी कुछ दिखाई नहीं देता केवल अस्तित्व होता है पथिक मात्र का काम यही है जो साधक हैं जो पथ पर चल रहा पथिक है उसका काम यही है बन के दृष्टा भर रहना केवल दृष्टा बन, बन कर रहना दृष्टा बन कर रहना केवल देखना अपने आप को अपने शरीर को अपने विचारों को अपने जीवन को सबको देखना है और देखकर देखने वाले की ओर बढ़ जाना, ना कुछ कहना ना कुछ सुनना, विनत दृष्टि कर बढ़ते जाना, बहुत बातचीत नहीं करनी, जब आप अपने संपर्क में जाओगे बातचीतें अपने आप कम हो जाएगी, आपको लगेगा किसकी बात करूं मैं, बातें कुछ करने को रही नहीं मिलने जाए जब तक जीवों को आनंद धाम परम अविनाशी जब तक मिलने जाए जीवों को आनंद धाम परम अविनाशी धर धर नाम रूप का चोला बने रहेंगे सदा प्रवासी जब तक वो निज धाम अविनाशी जो कभी नष्ट होने वाला शाश्वत स्वरूप अमृत स्वरूप आत्मा आपको न मिल जाए तब तक परमात्मा न मिलेगा और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक धर धर नाम रूप के चोला बने रहेंगे प्रवासी तब तक लौरासी में घूमते रहेंगे तो ये जो साधना को लेकर जो चर्चा हो रही है ये सब आपके अंदर एक भूमि का निर्मित करती है एक समझ डेवलप करती है और इस समझ के अनुसार हमें साधना में ध्यान में बढ़ना है आज मैं एक नया नया प्रयोग करवाऊंगा जो बहुत सहज और अधिकांश लोग करते हैं हो सकता है वो कुछ नवीन और नया हो आपके लिए तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें चाहे आप हिल ले, लें इधर उधर जैसे भी हो ना वो हो ले आप तीन चार लंबे और गहरे श्वास ले और छोड़ें और सारी बॉडी को पूरा ढीला कर, ले, कर लें रिलैक्स कर लें अभी लंबे समय तक आप बैठे रहे हैं तो सारा शरीर कड़ा हो गया होगा कमर और पीठ आपके मोर ये सब इसको थोड़ा सा हिला लेंगे तो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा मांसपेशियों में हलचल पैदा हो जाएगी थोड़ा सा हिला लो इसको जैसे वैसे चाहो आप बिना झटका उठ का ज्यादा ना देके आराम से हिला लो तो थोड़े से पसलियों के अंदर और मांसपेशियों में ताजगी आ जाएगी जो बैठे हैं उनको खड़ा भी होना हो तो खड़ा हो लें आप एक दो मिनट आपको ऐसा लगे हैं तो थोड़ा सा खड़ा होकर इधर उधर झूमना चाहें जो कुछ करना चाहें वो कर लें आप अच्छे रहेंगे अब जो बाहर गए हैं वो एक मिनट में वापस आ जाएं। जिस किसी आसन में आप स्थिर होकर, सहज होकर, बिना किसी कष्ट और बाधा के सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सकते हैं उसमें बैठे आप जो आपको अनुकूल और सहज हो जो लंबे समय तक आपको सुख दे और साधना में सहयोग दें उसी का नाम आसन है चाहे आप कैसे भी बैठ जाएं। लेकिन सीधा शरीर को रखें शरीर का सारा बोझा जमीन पर रहे यदि शरीर पर रहेगा तो साधना में ऊर्जा कम मिल पाएगी ऊर्जा आप इधर टेढ़े-मेढ़े रहेंगे तो सारी ऊर्जा शरीर ले जाएगा इसलिए थोड़े से सीधे रहेंगे कमर को सीधा कर लें सहज कर लें दृष्टि सामने कर लें आंखें बंद कर लें सबसे पहले सारे शरीर को एक बार कान लें खींचकर सारे शरीर को तान लें पूरा तान लें पूरे शरीर के तंतुओं में अणु के अंदर तन्त्रों में मांसपेशियों में नसनाड़ियों में सब में एक खिंचाव उत्पन्न करें और खिंचाव करके एकदम छोड़ दें फिर उसको एकदम ढीला छोड़ दें फिर नहीं तानना, ढीला छोड़कर पूरा उसको ढीला कर दे, सारे शरीर को अपनी चेतना की पकड़ से मुक्त करें, एकदम सहज हो जाएं, शरीर एकदम सहज हो जाएं, शरीर में कहीं पर भी अंदर से कोई पकड़ ना हो, जैसे सबसे पहले सारे शरीर को आप महसूस करें कि हां शरीर में कहीं दबाव खिंचाव तनाव अकड़न जकड़न नहीं है पूरा शरीर शांत है सहज है मन से सारे शरीर का अवलोकन कर लें मस्तिष्क से मस्तिष्क से पैरों तक और पैरों से मस्तिष्क तक आंखें बंद रखें मन को अपने मस्तिष्क पर ले आए खोपड़ी पर ले आए ऊपर वाली पर और यहां पर अंदर से विचार करें कि यहां पर कोई दबाव नहीं है कोई खिंचाव कोई तनाव नहीं है आप जैसा अंदर संकल्प करेंगे शरीर संकल्प के अनुरूप काम करेगा सारा हमारा जो तंत्र है शरीर का वो हम जैसा विचार करते हैं तो विचार से अंदर परमाणु में हलचल पैदा होती है शरीर के अणु जिस प्रकार से विचार से बदलते हैं सारा शरीर में वैसा ही काम होता है पूरा सिस्टम में विचार के अनुरूप कार्य चलता है मस्तिष्क को शांत अनुभव करें सरल अनुभव करें सहज अनुभव करें भारहीन अनुभव करें निर्भार अनुभव करें अब मन को दोनों भोरों पर ले आए आंखों के ऊपर ले आए भोरों पर और यहां पर सहजता अनुभव करें बहुत प्यार से इस क्रिया को करना बहुत मन में मिठास और प्रेम और समर्पण रखते हुए बहुत मीठे अंदाज में करना हल्की सी मुस्कान चेहरे पर रहे ताकि आपका अंदर का सारा सिस्टम मीठा रहे दोनों भोरों को ढीला छोड़ दें एकदम सहज कर दें दोनों पलकों को सहज कर दें कोई खिंचाव तनाव ना हो अकड़न जकड़न न हो दोनों नथुनों को नाक की त्वचा को सहज कर दें अपनी पकड़ से छोड़ दें उसे बिल्कुल पकड़े ना रहें गालों को सहज कर दें छोड़ दें त्वचा को बत्तियों को दांतों को सहज कर दें जिब्वा को तलवे पर छोड़ दें दोनों कानों को अनुभव करें और डीला छोड़ें गर्दन तक के सारे ऊपर के भाग को शिथिल कर दें रिलैक्स कर दें गर्दन को रिलैक्स करें सहज अनुभव करें शेतेलन अनुभव करें दोनों कंधों को अनुभव करें कंधों को ढीला छोड़ दें जैसे वस्त्र से कोई चीज लटकी हुई हो ऐसे छोड़ दें एकदम ढीला दोनों कलाइयों को नीचे लटकने दें कोहनियों को लटकने दें और दोनों हाथों को घुटनों पर रखे रहने दें चाहे कटोरे के समान रख लें आप घुटनों पर या गोद में रख लें जैसा अनुकूल हो वैसा करें जिससे आपको तकलीफ और ध्यान में बाधा ना हो कैसे भी रख लें छोड़ दें हाथों को छोड़ दें ढीला कर दें सहज कर दें पूरे धड़ को तनाव से रहित करें पीठ को तनाव से रहित करें एकदम सहज करें सरल कर लें अकड़ रहित करें कोमलता दें शरीर को श्वास को सहज आने दें और जाने दें श्वास पर कोई दबाव न डालें अपनी इच्छा के मुताबिक न चलाएं श्वास जैसे अपने आप चलता है, अपने आप आता और जाता जाएगा, आप उसका अनुसरण करें, उसे आने दे और जाने दे, उससे कोई बातचीत और अपने अनुसार न चलाएँ उसे, जंगाओं पर आ जाएँ, पूरे जंगाओं वाले भाग को डिला छोड़ दें, मन से संकल्प करें और डिला छोड़ें। पूरे घुटनों और पिंडलियां और टकना और एड़ी और फाबा और पंजा सबको ढीला सहज अब पूरे शरीर को सहज शिथिल अनुभव करें एकदम छोड़ दें अब दोनों नथुनों पर ध्यान दें दोनों नथुनों पर जहां से श्वास आती और जाती है मुंह को सहज रहने दें खोले नहीं श्वास मुंह से नहीं लेनी न छोड़नी कोई दबाव नहीं डालना किसी अंग पर सब को अपनी पकड़ से छोड़ दें शरीर में फैली हुई सारी चेतना को सारी प्रयत्न शक्ति को सब जगह से समेट लें और जहां आप हैं वहां एकत्रित कर लें वो अपने आप आपके पास आ जाएगी आप बस अपने ख्याल से सारे अंगों को जाने दें ख्याल में किसी अंग को न रखें किसी को ध्यान में न रखें किसी को याद न रखें वो सब अपने आप ढीले हो जाएंगे अकड़ जकड़ से रहित हो जाएंगे आपकी पकड़ से छूट जाएंगे सारी ऊर्जा को एक जगह लगाना है पूरे ध्यान को एक ही चीज पर केंद्रित करना है दोनों नथुनों के पास में ले आओ और यहां से आती जाती श्वास को देखो श्वास में कोई तीव्रता नहीं लानी है सहज श्वास आने दो और जाने दो अब धीरे-धीरे श्वास को बढ़ाना है बहुत धीरे-धीरे करके पहले श्वास को धीरे-धीरे लेते समय लंबी करें मतलब थोड़ी लेने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएं ज्यादा क्षण ज्यादा पल लगाएं मिनट सेकंड लगाएं धीरे-धीरे श्वास को खींचें बाहर से वायु को अंदर और उसको खींचते समय उसको बराबर अनुभव करते रहें और उसके सुख को अनुभव करें बस लेकिन दृष्टा बनकर देखते रहें उसका रस लेने में नहीं लगना श्वास आ रही है उसे मैं बड़े धीरे-धीरे आने दे रहा हूं धीरे-धीरे उसे ले रहा हूं बहुत धीरे-धीरे श्वास को लंबी गहरी लयबद्ध कर दीजिए अंदर आने दीजिए अब श्वास को धीरे धीरे उसी प्रकार से छोड़िए एक राउंड करने के बाद में थोड़ा सा अपने आप को सहज कर लेना है जोर पड़े तो थोड़ा सा सहज हो जाना है belly बीच में एक दो श्वास फिर आप हल्के लेकर छोड़ दें फिर वापस लंबी श्वास गहरी श्वास लयबद्ध श्वास तैल धारावत सांस बाहर से लें और छोड़ें आंखें पूर्ण रूप में बंद रहेगी दबाव से रहित मुख पर कोई दबाव न हो श्वास को देखते रहें आने दें और जाने दें कोई विचार यदि बीच में आ जाता है मन और श्वास दोनों को मिले रहने दें यदि बीच में कोई विचार आ जाता है तो उस विचार को देखना है घूर के उससे बचने की कोशिश नहीं करना नहीं तो पीछा नहीं छोड़ेगा और नहीं उसे बुलाने के लिए कोशिश करना कि मैं इसे याद नहीं रखूंगा ये नहीं करना बस केवल उस विचार को देखना है उसके साक्षी बनते ही वो भाग जाएगा जैसे ही देखोगे आप और मन अपना मुंह आपके ओर कर लेगा तो तत्काल ही विचार को छोड़ देगा मन एक समय एक ही चीज को पकड़ सकता है इसे मन को यदि आपने श्वास पकड़ा दी तो फिर वो विचार नहीं पकड़ पाएगा और यदि श्वास मन ने छोड़ दी तो फिर विचार को पकड़ लेगा या फिर मन को आप अपने आप को पकड़ा देंगे तो फिर भी विचार को नहीं पकड़ेगा तो मन को अभी स्वास पकड़ा दो स्वासी ही मन को पकड़े रहने दो धीरे धीरे मन की सूक्ष्मता बढ़ेगी और चित्र शांत हो जाएगा सारा सिस्टम शांत हो जाएगा सारे सिस्टम पर दबाव कम होते होते बिल्कुल सारा सिस्टम दबाव रहित हो गया है और धीरे धीरे आपको हृदय की धड़कन सुनाई सुनाई देना आरम्भ होगी लेकिन पूरा ध्यान श्वास पर रखना है हो सकता है अंदर से कुछ झाई झाई की आवाज भी आने प्रारंभ हो जाए जैसे आपकी दृष्टि अंतर्मुखी होगी अंदर की आवाजें शुरू होगी और डरना नहीं है साधना में सहायक है वो आपको अंदर ले जाएगी लेकिन उन्हें सुनने के लिए अपनी ओर से इच्छा नहीं करना नहीं तो मन फिर उस काम में लग जाएगा इसलिए मन को बस केवल श्वास को ही देखने दो ये मन में एक नया संस्कार हम डाल रहे हैं मीठे अंदाज में श्वास को मन से अनुभव करो बहुत मीठे अंदाज में आनंद लेते हुए उसके संपूर्ण उसकी ताजगी को महसूस करते हुए कल्पनाओं से बचते हुए बस उसको अनुभव करो आप स्वास से धीरे-धीरे नासिका पर आ जाएं नथुनु पर आ जाएं नथुनों से मन को थोड़ा नथुनु के आसपास की त्वचा पर फैलाएं गालों पर ले जाएं गालों से मुंह पर दोनों होठों पर ऊपर नीचे ले जाएं जहां-जहां आप त्वचा पर मन को ले जाएंगे वहां-वहां का एहसास कुछ होगा चाहे वहां से बली हवाई टकरा रही हो नासिका से ऊपर मुंह पर फैलाएं मन को आंखों पर ले जाएं पूरे मस्तिष्क पर ले जाएं पूरे कानों पर ले जाएं और पूरी गर्दन को मन से कवर कर लें अब धीरे-धीरे मन को आगे बढ़ाकर दोनों कंधों पर ले जाएं दोनों कंधों से दोनों कलाईयों तक ले जाएं दोनों हाथों तक दोनों उंगलियों तक ले जाएं फिर मन को गर्दन से पूरे धड़ पे ले जाएं पीठ पे ले जाएं जैसे पानी आगे बढ़ता जाता है वैसे मन का एहसास आगे बढ़ता जा रहा है इसको महसूस करें कमर से होते हुए दोनों जंगाओं घुटनों तक महसूस करें पिंडलियों से होता हुआ टखनों तक अनुभव करें टखनों से एड़ी और एड़ी से आगे के अंगूठे तक पूरे शरीर को महसूस करें अब अपनी प्रयत्न शक्ति को शरीर पे छोड़ दें अंदर से बाहर निकलने दें घुटनों में पैरों में धड़ में छाती में मस्तिष्क में आंखों पर उंगलियों पर सब जगह अपनी प्रयत्न शक्ति को जाने दें जिससे ये उंगलियां सारा शरीर हिलता डुलता है और उंगलियों में थोड़ी सी गति उत्पन्न करें हल्का सा सीधा करेंगे उसको चटचट -चट हो सकती है वो जो कढ़ी हो गई है अब ढीली हो जाएगी वो आप करोगे तो थोड़ी सी अकड़ उनकी दूर हो गई हाथों को ऊपर उठा लें हल्का सा और मुट्ठियों को बीच में और छोड़ें थोड़ा सा शरीर को आगे पीछे कर लें हल्का सा हिलाएं कंधों को ऊपर नीचे करें कोहनियों को थोड़ा सा हिला लें अंदर बाहर करें थोड़ा सा पीठ को ऐसे से हिला लें गुत्नों को मन को श्वास पे ले आते हुए आंखों को नीचे देखते हुए खोलें हथेलियों का घर्षण करके पूरे चेहरे का स्पर्श करें गरम-गरम हथेलियों को पूरे चेहरे को छुआएं ये सामने देखें इस प्रयोग को अभी आपको इतना ही करना है दिन में इसकी तीन-चार बार आवृत्ति कर लीजिए आप ताकि इसके बाद वाली बात में अगली बार में अगली बैठक में अगले प्रयोग में आपको समझा सकूं थोड़े-थोड़े और छोटे-छोटे प्रयोगों से हम आगे बढ़ेंगे तो हम गिरेंगे नहीं आगे यदि एकदम में बहुत बड़ा प्रयोग करवाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा संतुलन बिगड़ जाएगा तो हम छोटे छोटे से आगे बढ़ेंगे जैसे कल कुछ एक दो प्रयोग बताएं वो आपने किए होंगे जो कर नहीं पाए वो करें उन्हें दोहराते रहे उन्हें करें आप करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और आज वाले प्रयोग को और भी उसके साथ में जोड़ लेंगे जो सुगम हो और ज्यादा सरल हो और जिससे ज्यादा लाभ आपको प्रतीत होता हो उसे आप ज्यादा करें क्योंकि हर प्रयोग सबके लिए सरल नहीं होता लेकिन जो सरल शुरू में नहीं होता वो आगे सरल हो जाता है तो ये सब करें आप और आज की इस द्वितीय प्रथम बैठक को प्रथम सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं आप सबने आकर साधना शिविर के ध्यान शिविर के द्वितीय दिवस के प्रातः कालीन बैठक को सार्थक बनाया इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूं और आपके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत और साधुवाद व्यक्त करता हूं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूं कृतज्ञ हूं बहुत-बहुत धन्यवाद -बहुत ओम शांति शांति बहुत-बहुत धन्यवाद यह ज्ञान और ध्यान की गंगा है।